महाभारत कर्ण पर्व कर्णपर्व एकोनविंशोध्याय अर्जुन के द्वारा संसप्तक सेना का संघार श्री कृष्ण का अर्जुन को युद्ध स्थल का दृश्य दिखाते हुए उनके पराक्रम की प्रशंसा करना तथा पांड्य नरेश का कौरव सेना के साथ युद्धारम्भ संजय उवाच प्रत्यागत्य पुनर्जिष्णु जग् संसप्तकान बहुन। वक्राति वक्र गंगारक इव ग्रह संजय कहते हैं राजन जैसे मंगल नामक ग्रह वक्र और अतिचार गति से चलकर लोक के लिए अनिष्टकारी होता है उसी प्रकार विजयशील अर्जुन ने दंडधार की सेना से पुनः लौटकर बहुत से संस्थापकों का संहार आरंभ कर दिया पार्थ बाण तारा जन्व रुंजरा विचेलुर्ब्रमुेशुतुर्म्बुश भारत भरतवंशी नरेश अर्जुन के बाणों से आहत हो हाथी घोड़े रथ और पैदल मनुष्य विचलित भ्रांत पतित मलिन तथा नष्ट हो लगे धुर्यान्धुर्यता सुतान्जा शापाशी सायकां पाणी पाणीगत शस्त्र बाहुनपि शिरासी च भल्ले समरे पांडुनंदन अर्जुन ने भल्ल छूर अर्ध और वस्त्र नामक अस्त्रों द्वारा सम्रांगण में सामना करने वाले विपक्षी वीरों के रथों में जुटे हुए धुरंधर अस्त्रों सारथियों ध्वजों धनुषों सायकों तलवारों हाथों हाथ में रखे हुए शस्त्रों भुजाओं तथा मस्तकों को भी काट डाला वासीता वृषभा वृषभम यथाम निपत्यंत अर्जुनम सूराह सतथोथ सहस्र सह जैसे मैथुन की वासना वाली गाय के लिए युद्ध के इच्छा से बहुते रहे किसी एक साण पर टूट पड़ते हो उसी प्रकार सैकड़ों और हजारों शूरवीर अर्जुन पर धावा बोलने लगे त्रैलोक विजय यादृ दैत्याम सह वज्रिना उन योद्धाओं तथा तो अर्जुन का वह युद्ध वैसा ही रोमांचकारी था जैसा की त्रैलोक्य विजय के समय वज्रधारी इंद्र के साथ दैत्यों का हुआ था त्रिभिर्बाणे को पुत्र ने अत्यंत दास लेने के स्वभाव वाले सर्पों के समान तीन बाणों द्वारा अर्जुन को बिंद डाला तब अर्जुन ने उसके सिर को धर से उतार दिया तेरजुनम सर्वतः क्रोधा नाना शत्रि र मरुद्भि प्रेरिता मेघा हिमवंत विभोटगे विभोट नगे वे संसक योद्धा कुपित हो अर्जुन पर सब ओर से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे मानो वर्षा काल में पवन प्रेरित मेघ हिमालय पर जल की वृष्टि कर रहे हो अस्त्रिस्त्राणे संविशताजुन समयगस्त सर सर्वान्नदून् अर्जुन ने अपने अस्त्रों द्वारा शत्रों के अस्त्रों का सब ओर से निवारण करके अच्छी तरह चलाए हुए बाणों द्वारा समस्त विपक्षियों में से बहुतों को मार डाला छिन्न त्रिवेण संघातान्ता हस्तुड़ेरान विचक्र रथ केतना संिन्न रत्न योगान वनुकर्षयुगान रथान विध्वस्त सर्वसन्नाहान बाणु अर्जुन ने उस समय अपने बाणों द्वारा शत्रुओं के रथों की बड़ी बुरी दशा कर डाली उनके त्रिवेण समूह काट डाले घोड़ों और रक्षकों को मार डाला उन योद्धाओं के हाथों से खिसककर कर तुड़ेर गिर गए तथा उनके रथों के पहिए और ध्वज भी नष्ट हो गए घोड़ों के बागडोर जोत और रथ के धूरे भी काट डाले गए उनके अनुकर्ष और जुए भी चौपट हो गए थे भान चने कसनामी स्मानी हतान्य नीलाम्ब भी वे बहुमूल्य और बहुसंख्यक रथ जो वहाँ टूट टूट कर गिरे पड़े थे आग हवा और पानी से नष्ट हुए धनवानों के घरों के समान जान पड़ते थे दीपाणो वज्रज्रथाम वज्र और बिजली के समान तेजस्वी बाणों से कवच विदीर्ण हो जाने के कारण हाथी वज्र वायु तथा आग से नष्ट हुए पर्वत शिखरों पर बने हुए गृहों के समान गिर पड़ते थे सारोहतर्गा पेतुर्बुन ताड़िता निर्जय हुआ छिड़ रुधरा सुदुर्द अर्जुन के मारे हुए बहुसंख्यक घोड़े और घुड़सवार पृथ्वी पर छत होकर पड़े थे उनके जीव तथा आते बाहर निकल आई थी वे खून से लतपथ हो रहे थे उनकी ओर देखना अत्यंत कठिन हो गया था नरा स्वनागा नाराच संस्ुतासाचीना बभ्रमुच स्खल स्खलुर्ने दुर्मुश्च मर सभ्यसाची अर्जुन के नाराचों से गुथे हुए हाथी घोड़े और मनुष्य चक्कर काटते लड़खड़ाते गिरते चिल्लाते और मन मार कर रह जाते थे असनी, पार्थो महिन्द्र इव दान जैसे देवराज इंद्र दानवों का संहार करते हैं उसी प्रकार कुंती कुमार अर्जुन ने शिला पर तेज किए हुए वज्र असनी जथा तुल्य अनेक भयंकर बाणों द्वारा उन वीरों का वध कर डाला शरथा सजा पीराम हता पार्थे हता से रे अर्जुन द्वारा मारे गए संस्तप्तक वीर बहुमूल्य कवच आभूषण भाति भाति के वस्त्र आयुध रथ और भजो सहित रणभूमि में सो रहे थे विशिष्टा भी गता वसुधा वे पुण्यात्मा उत्तम कुल में उत्पन्न तथा विशिष्ट शास्त्र ज्ञान से संपन्न वीर पराजित होकर अपने शरीरों से तो पृथ्वी पर गिरे परंतु प्रबल उत्तम कर्मों के द्वारा स्वर्गलोक में जा पहुंचे अथार्जुन तदेजा नाना तदनंतर आपके सैनिक रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन पर टूट पड़े वे विभिन्न जनपदों के अधिपति थे और अपने दल बल के साथ कुपित होकर चढ़ आए थे उज्य माना रथा स्वे पत्य जिघांसभ्यन्नस्यो तो विविध महायुधम रथों घोड़ों और हाथियों के सवार तथा पैदल सैनिक उन्हें मार डालने की इच्छा से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए पूर्वक धावा बोलने लगे तदाधम अर्व वर्षम मुक्त योध महाुद व्यधन से तैरबाणे क्षेर प्रम अर्जुन महात परंतु अर्जुन रूपी वायु ने संप्तक सैनिक रूपी महामेघों द्वारा की हुई अस्त्र शस्त्रों की उस महावृष्टि को तीखे बाणों द्वारा छिन्न भिन्न कर डाला सा महाशस्त्रो घसलव सहसा सन्तिर संतम पार्थम शस्त्रास्त्र से अथा ब्रिद्वास पार्थम संसप्तकां संसप्त प्रमत्ते अर्जुन हाथी घोड़े रथ और पैदल समूहों से युक्त तथा तो महान अस्त्र शस्त्रों के प्रवाह से परिपूर्ण उस सैन्य समुद्र को अपने अस्त्र शस्त्र रूपी पुल के द्वारा सहसा पार कर जाना चाहते थे उस समय भगवान श्रीकृष्ण ने उनसे कहा निष्पा पार्थ यह क्या खिलवाड़ कर रहे हो उन सप्तकों का संहार करके कर्ण के वध का शीघ्रता पूर्वक प्रयत्न करो तथे तु कृष्टम तब श्री कृष्ण से बहुत अच्छा कहकर अर्जुन दैत्यो का वध करने वाले इंद्र के समान उस समय से संसप्तक सेना को अस्त्र शस्त्रों से छिन्न भिन्न करके उसका बलपूर्वक विनाश करने लगे आदत दृष्ट कैसे रण अर्जुन विमुंचन वा सरा शीघ्र दस्यंते वै न उस समय रणभूमि में किसी ने यह नहीं, नहीं देखा कि अर्जुन कब बाँ लेते कब उनका संधान करते अथवा कब उन्हें छोड़ते हैं केवल उनके द्वारा शीघ्रतापूर्वक मारे गए मनुष्य ही दृष्टिगोचर होने होते थे आश्चर्य आश्चर्य ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण घोड़ों को आगे बढ़ाया हंस तथा चंद्र किरणों के समान श्वेतवर्ण वाले वे घोड़े सेना से में उसी प्रकार घुस गए जैसे हंस तालाब में प्रवेश करते हैं तथा संग्राम क्षय अभेक्ष मणो गोविंद सभ्य सा जब इस प्रकार जनसंहार होने लगा उस समय रणभूमि की ओर देखते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार बोले एस पार्थ महारौद्रोह वर्त ते भरक्ष पृथिव्या पार्थिवा वही दुर्योधन कृते महान पार्थ दुर्योधन के कारण यह भूमंडल के भूपालो तथा तो भरत वंशियों की सेना का महाभयंकर एवं महान संहार हो रहा है भारत महताम कला पानी सुधे भरत नंदन देखो बड़े बड़े धनुधरों के ये स्वर्ण जटित पृष्ठ भाग वाले धनुष आभूषण और तर्कस पड़े हुए है जात रूप मय पुंखई सराच परैलधतापन्नगान सुनहरी पांखों से युक्त झुकी हुई गाठ वाले ये बाण तथा तेल में धोकर साफ किए हुए नारा धन से छूट कर सर्पों के समान पड़े हुए हैं इन पर दृष्टिपात करो आकिर्णा तोमरा चापे विचित्र हेम भूषिता चरमाणी चाप विद्या भारत भारत देखो ये सुवर्ण भूषित विचित्र तोमर चारोर बिखरे पड़े हैं और ये फेकी हुई ढाले हैं जिनके भाग पर सोना जड़ा हुआ है सुवर्ण विकृता शक्ति कनकभूषिता जाबूनदमये पट्टैब्धाश्च विपुला जातूपमय चृष्टि पट्टिता हे हेम भूषिता दंडे कनक विप्र विद्वान्न पर सोने के बने हुए प्रा सुवर्णभूषित श्या सोने के पत्रों से जड़ी हुई विशाल गदाएं स्वर्णमय रिष्टि स्वर्ण भूषित पट्टी तथा स्वर्ण चित्रित तो दंडों के साथ बहुत से फरसे फेंके पड़े हैं इन पर दृष्टिपात करो परिघान भिंदपालास् भूसुंडी कुणपानप ही अयस्कुंता पथितान मूसलाढि गुरूढ़ देखो ये परिघ भिन्दपाल भूसुंडी कुणप लोहे के बने हुए भाले तथा भारी भारी मूसल पड़े हुए हैं नाना विजय की अभिलाषा रखने वाले वेगशाली वीर सैनिक हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए प्राण सुन्य हो गए हैं तो भी जीवित से दिखाई देते हैं गदा विमथ तेरि मूसल भिन्न मस्तकोधान सहस्र सह देखो ये सहस्रो युद्धा हाथी घोड़ों और रथों से कुचल गए हैं गदाओं के आघात से इनके अंग चूर चूर हो गए हैं और मुसलों की मार से मस्तक फट गए हैं मनुष्य गजवाजी तो गजवाजाम निसृष पट्टिष्ह प्राश नखरलुड़ैरपी शरीर बहुधा छिन्न सोड़तौ तो प्लुत गताशुभि मित्रघ् संृताय शत्रुसूदन अर्जुन बाणश शक्ति तोमर खड्ग पट्टिस्पाश नखर और लगुणों की मार से हाथी घोड़े और मनुष्यों के शरीरों के कई टुकड़े हो गए हैं वे सबके सब, सब खून से लतपथ हो प्राण शून्य होकर पड़े हैं और उनके द्वारा सारी रणभूमि पट गई है बाहुभेश चंदना दिध सांग रही सुभूषण सतलत्रि भाति भारत में भारत बाजुबंद और सुंदर आभूषणों से विभूषित चंदन से चर्चित दस्ताने और केयूरों से सुशोभित कटी भुजाओं द्वारा रणभूमि की अद्भुत शोभा हो रही है सांगुलर्भुजाग्रैच विप्रविद्धरलंकृत हस्तिहस्तोपमय छिन्न रुरोभिश्च तरस्वीना बद्धचूड़ा मणिवर शिरोभिस्कुंडलै अंगुलित्र और अलंकारों से अलंकृत हाथ फेंके पड़े हैं वेगवान वीरों की हाथी की सूर के समान बोटी जाघे कटकर गिरी है और जिन पर सुंदर चूड़ा मड़ी बंधी है वे योद्धाओं के कुंडल मंदिर मस्तक भी खंडित होकर इधर उधर बिखरे पड़े हैं उन सब से रणभूमि की अपूर्व शोभा हो रही है रथाच बहुधा भगनान हेम कि अश्वास बहुधापोड़ परिभुता अनुकर्षा उपासा पता विविधाध्वजा योधाण महाशंखा पांडुरा च प्रकर्ण का निरस्तवान्तंगा शयाना पर्वतोपान देखो सोने की छोटी छोटी घंटियों से सुशोभित बहुसंख्यक व्रतों के कितने ही टुकड़े हो गए हैं और नाना प्रकार के घोड़े लहूलुहान होकर पड़े हैं अनुकर्ष उपासंग पताका नाना प्रकार के ध्वज योद्धाओं के सब और बिखरे बड़े बड़े श्वेत शंख तथा कितने ही पर्वताकार हाथी जीव निकाले सोए पड़े हैं वैजयंती विचित्राश्च हताश गजियोधि वारणा परिस्तोमान संयुक्ता ने कहीं विचित्र वैजंती पताकाए पड़ी है कहीं हाथी सवार मरकर गिरे हैं, और कहीं अनेक कम्बलों से युक्त हाथियों के झूल बिखरे पड़े हैं इनकी और विचित्राश्च रूपचित्रा कुथा तथा भिन्नाश्च बहुधा घंटा पतद भी चूर्णता हाथी के पीठ पर बिछाए जाने वाले कितने ही विचित्र कम्बल फट जाने के कारण वे चित्र दशा को पहुंच गए हैं कटकर गिरे हुए नाना प्रकार के घंटे गिरते हुए से दबकर चूर चूर हो गए हैं भुवे अश्वाम च युगापीठ आन रत्न चित्रक्ष देखो वै दुरमणि के बने हुए दंड और अंकुश भूतल पर पड़े हैं घोड़ो के युगापीठ तथा रत्न चित्रित कव इधर उधर गिरे हैं सुवर्ण पतितान रातान भवी सवारों की ध्वजाओं के अग्रभाग में हाथियों के सुनहरे कंबल उलझ गए हैं घोड़ों की पीठ पर बिछाए जाने वाले विचित्र मणिजटित एवं स्वर्णभूषित भूषित मृग के चमड़े बने हुए झूल और दीन धरती पर पड़े हैं इन्हें देखो चूड़ा मणिन्द्र इंद्राणाम विचित्रा कांचन स्रज छत्राणी चाप विद्या राजाओं के चूड़ा मणिया विचित्र स्वर्ण मालाएं छत्र चवर और भिजन फेंके पड़े हैं चंदन छत्र भाषे च शा बदने क्लिप्तराजाओं के, के, के मनोहर कुंडल युक्त चंद्रमा और नक्षत्रों के समान कांतिमान एवं दाढ़ी मूछ वाले पूर्ण तुल्य मुखों से ढक गई है कुमोदोत्पल पद्याम पद्म खट गयी फुल्लम तथा महे भृता कुमुद उत्पल सन् जैसे तालाब कुमुद उत्पल और कमलों के समूह से विकसित दिखाई देता है उसी प्रकार राजाओं के कुमुद और उत्पल मुखों से यह रणभूमि सुशोभित हो रही है तारा तारागण विचित्रस्र्मलन्दुद्युते नव नवसंतुल्यां मालिनी सारा गणों से जिसकी विचित्र शोभा होती है तथा जहाँ निर्मल चंद्रमा की चांदनी छिटकी रहती है उस आकाश के समान इस रणभूमि की शोभा को देखो जान पड़ता है कि यह शरद ऋतु के नक्षत्रों की मालाओं से अलंकृत है अनुरूप करमा अर्जुनम महा हवे दिव्य देवराज महावे अर्जुन महासमर में ऐसा पराक्रम जो तूने किया है या तो तुम्हारे ही योग्य है या स्वर्ग में देवराज इंद्र के योग्य है। एवं ताशयन कृष्णो युद्धभूमिटि गेवाशनो शब्द दुर्योधन बले महत शखद्वंदर्घोषम धैरी प्रणवनिस्वनम रथास्व गजनाश्च्र शारुणा इस प्रकार किरटधारी अर्जुन को उस युद्ध भूमि का दर्शन कराते हुए श्री कृष्ण ने जाते जाते ही दुर्योधन की सेना में महान कोलाहल सुना वहां शंखों और दुनदुगियों की ध्वनि छा रही थी धेरी और पणों आदि बाजे बज रहे थे रथ के घोड़ों और हाथियों के हिंसने एवं छिघाड़ने के तथा शस्त्रों के परस्पर टकराने के भयानक शब्द भी सुनाई पड़ते थे प्रवेश्य तदबल कृष्णित पाण्डेनाभ्यर्थित सैन्यम तदीजमेस्मित तब श्रीकृष्ण वायु के समान वेगशाली अश्व द्वारा उस सेना में प्रवेश करके देखा कि पांड्य नरेश ने आपकी सेना को अत्यंत पीड़ित कर दिया है यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ सही नाना विधय बा प्रवरोधेहन दिशताम पूगान गता सुन को जैसे यमराज आयुरहित प्राणियों के प्राण हर लेते हैं उसी प्रकार धनुधरों में श्रेष्ठ पांड्य युद्ध स्थल में नाना प्रकार के बाणों द्वारा शत्रु समूहों का नाश कर रहे थे गजवाज मनुष्या प्रहृताम श्रेष्ठ विदेहा सुनपात प्रहार करने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ पांड्य अपने तीखे बाणों से हाथी घोड़े और मनुष्यों के शरीरों को विदिर्न करके उन्हें देव और प्राणों से शून्य एवं धराशाई कर देते थे शत्रु प्रस्त्राणी पांड्य शक्र जैसे इंद्र असुरों का संहार करते हैं उसी प्रकार पांड्य शत्रु वीरों द्वारा चलाए गए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को अपने बाणों द्वारा नष्ट करके उन शत्रुओं का वध कर डालते थे इस श्री कर्ण कर्णपर्वणी संकुल युद्धे युद्ध एकोनिंशोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में संकुल युद्ध विषय उन्नीसवा अध्याय पूरा हुआ